तो, तो स हुआ चाहे फिर अन्न वो प्राण बोला कि किमें अन्नम भविष्यति मेरा अन्न क्या होगा भाई तो बड़ा तो कह दिया मेरे को कुछ खाने पीने को भी मिलेगा या नहीं यह केवल नाम का बड़ा करके छोड़ दिया है तो किमें अन्नम भविष्यति मेरा अन्न क्या होगा मेरा खाद्य क्या होगा मैं खाऊंगा क्या अब ये प्राण कौन सा है वही श्वास प्रश्वास वाला प्राण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 प्राण का आधार अन्य क्या है यही ये, ये जो खा पी रहे हैं सब जने सब पशु पक्षी उसी से ही चल रहा है तो तद वे तद अनस्य अनम आगे अनोहवई नाम प्रत्यक्षम इसका नाम स्पष्ट इस ही है कि अन है क्योंकि नाम में ही प्राण में ही शब्द छुपा हुआ है तो इससे पता लगता है कि इसका नाम क्या है अन है अन इसका नाम है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 अलग अलग प्राणी जो खाते हैं तो उसके लिए कुछ अनन्न नहीं होता है सो तो पता रहता है कि इससे इसको ये हो सकता है तो अब यह अनन नहीं होता इसका कि मनुष्य के लिए मनुष्य की दृष्टि से देखें तो क्या मनुष्य के लिए कुछ भी अनन नहीं है अखाद्य नहीं है वो तो कुछ भी खा सकता है कुछ भी खा सकता है खा नहीं सकता है उसके लिए नियंत्रण है कि यह खा सकता है यह खाद्य है यह अखाद्य है इतना तो ठीक है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 आपत्ति काल में इसका ये अर्थ नहीं है कि वो कुछ भी खा सकता है ये विधि नहीं है कि जो ये जान जाता है उसके लिए तो सब अन्य कोई रहा ही नहीं सभी अन्न बन गए यानी वो कुछ भी खा सकता है ये तात्पर्य नहीं है यहां पर वो विधि नहीं की जा रही है लेकिन हा वो अन्न के रूप में उनका उपयोग कर सकता है कभी आपत्ति काल में विशेष स्थितियों में ऐसा तात्पर्य यहां से लें आप ये जानते हुए भी सामान्यतः हम घास नहीं खाते हैं। आपको इसके आधार पर मांस भक्षण का कहे कि भाई मांस भी अनन नहीं है इसकी दृष्टि में तो उससे भी प्राण चलते हैं ये तो हम घास और तूड़ा भी नहीं खाते हैं। सूखा हुआ तूड़ा कहां खाते हैं हम जबकि वो शाकाहार है तो भी नहीं खाते हम उसको नहीं खा सकते हैं नहीं कर सकते लेकिन कभी विशेष स्थिति होती है तो लोग पेड़ पौधों के पत्ते टहनिया ये सब चीजें चबा करके और कुछ रस ले करके कुछ ना कुछ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 जब मलमूत्र का त्याग नहीं हुआ और उसी में से ही तो पौधे है निकले हैं वो गेहूं बना है वो चावल बना है वो फल बने हैं वो सब लेते हैं नहीं देते हैं वो पौधों के माध्यम से संस्कृत होकर के आता है वो मलमूत्र नहीं कहलाता है अब अब गाय का घी दूध लेते हैं हम तो यूं कहते हैं क्या ये तूड़ा खा रहे हैं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 दूसरी कथा में आचार्य के रूप में था अभी भी आचार्य के रूप में ही होगा उपदेशक के रूप में तत ही तत् सत्य कामों जा बालो गोश्रुतय वैयाघ्रप्याय उक्तवाच गोश्रुति नाम के कोई व्यक्ति थे जो कि व्याघ्रपात इनके गोत्र का या उनके पुत्र पिता का नाम है व्याघ्रपद्याय उक्तवा उसको बता के ये जो सारी कथा थी उसको बता के और फिर अब उवाच और कुछ बोल रहे हैं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 ऐसे को भी बोल दिया जाए तो उसमें शाखाएं निकल के आ जाएंगी और प्रेयू पलाशानी होती और उसमें पत्ते निकल आएंगे शाखाएं निकल आएंगी और पत्ते निकल आएंगे मतलब पुष्पित पल्लवित हो जाएगा और फूल जाएगा फूट जाएगा ऐसा हो जाएगा पेड़ तो कोई ऐसा सुनेगा नहीं कुछ नहीं करेगा क्या है लेकिन बात क्या है कि जिसने ये समझ लिया कि प्राण के लिए कुछ भी अनन्य नहीं है वो किसी भी तरह से उपयोग करके जीवित रह सकता है तो पौधों के लिए यानी वहां भी उसका क्या भोजन हो सकता है उसके हिसाब से दे करके और उसको वापस से अब कोई सूखा हुआ है ठूठ की तरह से तो कैसे है अन्न नहीं भोजन नहीं मिल रहा है उचित चीज नहीं मिल रही है इसीलिए तो जान लिया क्या क्या आवश्यक जल आदि सब चीजें वो दे दी वो पुष्पित पल्लवित हो जाएगा और ऐसा ही मनुष्य के लिए है वो सूख्या है दुबला है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 ये तो जीवन चलाने मात्र के लिए और किसी को ऊंचा बनना है तो क्या करेगा तो अथ यदि महजिगिमी शे बड़ा बनना चाहे ऐसी इच्छा हो उसको बढ़पन को पाना चाहे तो अमावस्यायाम दीक्षिवा पौर्णमास्याम रात्रौ सर्वोष से मंथम ददि मधुना उपर। मधुना उपमथ्य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 प्राण के लिए कहा गया था उसके लिए स्वाहा आहुति देगा अग्नि में और अग्नि में आहुति देकर के अब उसमें शुरू में जो थोड़ा बस्ता है ही उसको उस मंत्र के ऊपर टपका देता है वो जो लुगदी बनाई हुई थी उस पर टपका देता है घृत को ऐसे एक आहुति हुई ऐसे औरों के लिए भी आहुति देता है वो कर्म कांड को बता रहे हैं वशिष्ठा स्वाहा वशिष्ठ के लिए स्वाहा है ऐसा करके अग्नि में हम होम करके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 और फिर घी को उसमें टपका देता है यह पांचवा हुआ यानी पांचों के लिए आहुति दे करके और उसके अंदर औषधियों के उसमें टपका देता है उस घी को फिर क्या करता है अथ प्रतिसृप्य अंजलऊ प्रतिश्रिप्य का है? मतलब सरक करके वो अग्नि की तरफ सरक करके उसके पास जाकर के अंजलऊ मंथम आधा है अंजली में उस मंथ को कल्क को लुगदी को लेकर के हाथ में लेकर के जिसपे घी डाल दिया था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 अमाहिते ते सर्वमिदम ये ये सब कुछ अमा का मतलब यहां समीप लिया ये सब कुछ जो है वो तेरे समीप ही है अमाहिते ते ये जो कुछ भी है वो तेरे समीप है तू उसके पास है सही ज्येष्ठ है श्रेष्ठ हो राजा अधिपति वह सबसे श्रेष्ठ है ज्येष्ठ है और राजा अधिपति है स्वामी है समा ज्येष्ठम ज्येष्ठम श्रेष्ठम राज्यम आधिपत्यम गमाय वो मुझे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 तो पहला भाग है तत्सवितुर्वणीमहे इतना बोलेगा इति आचामति ऐसा करके आचमन करता है वयम भोजनम ये उसका अगला चरण है चौथा भाग इति आचामति दूसरा आचमन करता है श्रेष्ठम सर्वधातमम इति आचामति श्रेष्ठम सर्वधातमम इतना अंश बोल के फिर करता है और चौथा भाग है तुरम भगस्य से इतना बोल करके फिर वो आ, फिर सर्वम पिवती जो बचा हुआ है वो सारा पी जाता है तो आचमन करते हैं इसमें तीन करके चौथे में जितना भी बचा हुआ है वो सारा का सारा पी जाता है तो इसमें तत्सवितुर्वृणी महे है। उस सबके उत्पत्ति करने वाले परमात्मा का हम वर्ण करते हैं वयम देवस्य से भोजनम हम उस देव के भोजन का वर्ण करते हैं जो देवों का भोजन है उसका वर्ण करते हैं क्योंकि यूं तो अन्य सारे हैं उसके लिए अन्य है लेकिन लेना इसको कौन सा है जो देवों का भोजन है जो श्रेष्ठ भोजन है वो हमारे लिए जो नियुक्त है हमें उसी को लेना है श्रेष्ठम सर्वधातमम जो श्रेष्ठ है और सबको धारण करने वाला है तुरंत भगत से उस भगस्य उस भगवान परमात्मा के तेज को शीघ्रकारी गुण को हम धीम धारण करते ये आचमन भी कर लिया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 पश्चात अग्नि संविशति फिर अग्नि के पास में बैठ जाता है संविशति अग्नि की ओर जाता है अग्नि के पास में बैठ जाता है संविशति का कई तरह से अर्थ करते हैं कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा में प्रवेश कर जाता है तो अभी कुछ कर्मकांड किया प्रार्थना की कि, परोपकार किया और अब परमात्मा में प्रवेश कर रहा है एक विशेष ध्यान में समाधि के अंदर जा रहे हैं और कुछ है कि भाई अग्नि के पास में जाके बैठता है पश्चात अग्नि संविषति अग्नि के समीप जाता है लेकिन बैठता कहां है चर्मणी व स्थंडिले या तो चर्म के ऊपर बैठता है या तो चबूतरे के ऊपर बैठता है स्थंड जो तो चमड़े को नीचे बिछाते हैं मृग चरम आदि या कोई शेर का या हिरण का जो भी वो चर्म के ऊपर बैठते हैं बैठने का एक आसन काफी पहले प्रचलित था और या तो इस चबूतरे के ऊपर बैठता है और कैसे बैठता है वो कैसी स्थिति है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 तो उसको देख करके भी ये किस स्थिति में बैठा है वाचम यमा अप्रसह ये वैराग्य की बात है जैसे कि योगदर्शन के अंदर जब आता है दृष्टानुश्रविक विषय वित्रृष्ण से ये उस तरह के संकेत प्रतीत हो रहे हैं अब इस दृष्टि से देखेंगे तो ये आध्यात्मिक बात ही लगेगी अब ऐसे में अगर स्त्री का नाम लिखा है तो कोई बात नहीं है इसमें वैराग्य की स्थिति में आकर्षण से रहित स्थिति में है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 अरुणे यह अरुण का पुत्र या उसके कुल वाला श्वेत नाम का कोई युवक था कुमार था वो पंचालों की समिति में पहुंच गया आ गया पंचाल राजा है, पंजाब बोलते हैं तो उनकी कोई समिति बैठक थी या जो सभा थी उसके अंदर वो पहुंच गया तमह प्रवाहणो जयबली उसको प्रवाहन जयबली ने कहा जो राजा था प्रवाहन जयबली का उल्लेख हमारे को पहले भी आया था चांदों के उपनिषद के प्रारंभ में वो ही राजा है उसकी उसी का नाम आया है वो बोला कुमार अनुत्व अशिषत पिते पिता इति अनुहि ही इति बोले क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हारे को शिक्षा दे दी है बच्चे को पूछा तुम्हारा क्या तुम पिता से शिक्षा प्राप्त कर चुके हो पिता ने तुम्हारे को शिक्षा दे दी है पिता इति अनू ही भगवा इत वो बोले हां पिता ने मेरे को शिक्षा दे दी है पिता से मैं शिक्षित होकर के आया हूं यहां कुछ सीखने के लिए पहुंचा था वो राजा में सभा में पहुंचा कि मैं कुछ सीख करके आया हूं कुछ कार्य के लिए कुछ और के लिए वो वहां पहुंचा तो उसने पूछा क्या तुम्हारे पिता ने तुमको शिक्षा दी है उसने कहा दी है उसने हां कह दिया तो उसने प्रश्न पूछने शुरू किए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 दूसरा प्रश्न किया वेत्थ यदा पुनरावर्तनता इति क्या तुम ये जानते हो कि ये वापस कैसे लौट करके आते हैं फिर कैसे जन्म धारण करते हैं जाने के बाद में कैसे कैसे होता है बोले ना भगवा ये बोले ये भी नहीं जानता हूं तीसरा प्रश्न किया वेत्थ पथोर देवयानस्य पित्रीयानस्य पितृयानस्य च व्यावर्तना इति क्या तुम ये जानते हो कि देवपथ देवयान और पितृयान अलग अलग कहां से होते हैं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 अंतर कहां से आता है ये फटते कहां पर हैं भिन्न कहां से होते हैं तो वेथा पथोर देवयान से पितृयान से च्यावर्तना यति तो बोले न भगवा थी बोलो यह भी नहीं जानता हूं और पूछा वेदा यथा असू लोकों न इति ये जानते हो कि ये, सार, ये लोक यानी ये पृथ्वी लोक को लेकर के ये भर क्यों नहीं जाता है जीवों से मनुष्यों से भर क्यों नहीं जाता है क्योंकि खाली रहता है ना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 पूरा क्यों नहीं भर जाता है जीवों से इतने ही क्यों है यहां पर सारा क्यों नहीं भर जाता है तो बोले वेथ यथाओ सब लोगों न संपूर ये थी बोले न भगवा यह भी नहीं जानता हूं मैं भगवान बोला वेथ यथा पंचम्याम आहुत आपह पुरुष बचसो भवंती इति क्या तुम जानते हो कि पांचवी आहुति में यह जो जल आहुतियां हैं पांचवीं आहुति में जो जल है वह पुरुष नाम वाला हो जाता है पुरुष जैसा हो जाता है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 और शंकराचार्य जी और शिव शिवशंकर शु, शु, शर्मा जी ने अर्थ का मतलब स्थान भी किया वो पिता के स्थान पे आ गया पिता के समीप आ गया पिता के स्थान पे आ गया दुखी होकर के पिता के स्थान पे आ गया हमारे साथ ऐसा होता तो हम भी यही करते हैं क्या करते और पिता को बोलता है तम हवाच पिता को बोला अनुशिष्य वावकि भगवान अब्रवीत अनुत्वा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 ये जो अमावस्या और पूर्णिमा वाली बात हुई है ये समझनी आई ये क्या है ये यज्ञ में किया जाता है कर्मकांडों में तो हम उसने दीक्षा कहाँ पर ली अमावस्या में ठीक है और कार्य कहाँ किया पूर्णिमा में व्रत कहाँ लेता है व्यक्ति दीक्षा मतलब वो कुछ नियम बनाता है अपने लिए और अमावस्या क्या है वो अंधकार का प्रतीक है वैसे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 ये जी कब करेगा जब अच्छा बन जाएगा उस स्थिति में इस रूप में प्रतीक के रूप में ठीक है इतना ही रखते कुछ ना है बोलो जो प्राण वाले में आया था कुत्ते से लेकर पक्षी तक तो उसमें सब प्राणी तो नहीं ले जाएंगे किस तरह लेंगे सब प्राणी कैसे आएंगे उसमें तो यू आप ले लो वैसे तो कुत्ता तो हो गया थलचर, थल थल पे जमीन पे चलने वाला हो गया हाँ। और पक्षी हो गया नवचर और उसके बीच में एक जलचर भी आ जाता है ठीक है हाँ। <laughs> नहीं आदि और अंत का बोल दिया तो बीच के सारे आ जाते हैं तो एक तो ये है, और शिवशंकर जी ने ये लिख रखा है कि कुत्ता तो कुछ भी खा जाता है